જયસ હાલો હાલો હાલો હાલો હાલો હાલો હાલો હાલો નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણં નમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયરીયાણં નમો નમો લો સવસાહુણ એસો પંચમુક્કારો સૌપાવપણા મંગલાંચેસી પડવ મંગલ નમો ભગવતે વાસુદેવાય નમઃ શિવાય જય સચિદાનંદ સંચયનમાં સત્તા સત્તાવનમાં સંચયન જય સચિદાનંદ વરશે દાદા કીરપા કરુણા ધાર જોજો વર શે દા કઈ પુણા ધારજ્યો ભાવે સત્સંગ કુભામૃત નિર્ધાર જો ભામૃત નિર્ધાર જો ઉર્ધ્વ મનોહર શ્રેણી શપક નિજ ધાર જો ઉર્ધ્વ મનો શ્રેણી શપક નિજ ધાર જોજો કલ્પાતી ત્રઘટ કલ કી અવતાર જોજો કલ્પાતી ત્રઘટ ધ સ્વય પ્રત્યક્ષો તરણ તારણ સિદ્ધ સ્વયં પ્રત્યક્ષજો વણવાચી વણ શોણી સિદ્ધિ જોઈ જો વણ વાચી વણ શ્રોણી સિદ્ધિ જોઈજો સહેજે લક્ષ હું શુદ્ધાત્મા નિજ ભાન જો સહેજે લક્ષ હું શુદ્ધાત્મા નિજ ભાન જો ભાવી ઇતિહાસ અમરદાન જો ભૂત ભાવી ઇતિહાસ અમરદાન જો અપૂર્વ વીરતી સમકિત અનુભવ જ્ઞાન જો અપૂર્વ વીરતી સમકિત અનુભવ જ્ઞાન જો તારણ તારણ સિદ્ધ સ્વય પ્રત્યક્ષજો તરણ તારણ સીધ સ્વયં પ્રત્યક્ષજો સી ધ સ્વરૂપ નો ગુણ નીરાત જો સ્વરૂપ નો પ્રથમ ગુણ નિરાત જો નિરૂપાદપદે સુખ મોક્ષ અપારજો સુખ મોક્ષ અપાર જોત ને ભ્રાંતિ લગાર સૂર્ય સ્વયં છાયાવિણ નિત્ય સવાર જો સૂર્ય સ્વયં છાયા વીણ નિ સવા જો્યો તણ તરણ સિદ્ધિ દસ્વયમ પ્રત્યક્ષજો તરણ તારણસી દસ્વયમ પ્રત્યક્ષજો આત્માર્થે ચાલ્યા તેીર્થ વિહારિજો આત્માર્થે ચાલ્યા થે તીર્થ આત્માર્થે બોલ્યા મુક નિર્વાણી જો આત્માર્થે બોલ્યા મુક નિર્વાણ માર્થે સૂતાતે જાગૃત જ્ઞાન જાગૃત જ્ઞાન જો આત્માર્થે બેઠા તે મોક્ષ ત્રીજો આત્માર્થે બેઠા તે મોક્ષ્યયા ત્રીજો તણ તરણ સિદ્ધ સ્વયં પ્રત્યક્ષજો તરણ સિદ્ધ સ્વયં પ્રત્યક્ષજો આ અત્યંત કહીત મોક્ષ મનુજ અવતાર જ્યો અ્યંત મોક્ષ મનુજ અવતાર જોજો અંતિમ સાધન મનવા શુદ્ધ ચિત્ત સારજો અંતિમ સાધન મનવા શુદ્ધ ચિત જો જ્ઞાન ચરણની રજ લઈ સિર પેચાવજો જ્ઞાન ચરણની રજ લઈ સિર પેચાવજો સહેજે બેડા પારથસે નિર્માણ જો સહેજે બેડા પારથ નિરણ જો તારણસી દ સ્વયં પ્રતો તારણ તારણસી દ સ્વયં પ્રત્યક્ષજો પૂર્વ મુક્ત અનન્ય શરણ તાર જ્યો પૂર્વ મુક્ત અનન્ય શરણા જો કરુણા સાગર પરમાત્મા મૂળ શાંત કરુણા સાગર પરમાત્મા મૂળ શાંત જો પણ અબૂતકાળો કામ જો મન કો સાર્થક અબૂધકાડો કામ જો તરણ તારણ સ્વય પ્રત્યક્ષજો તારણ તારણ સિદ્ધ સ્વયં પ્રત્યક્ષજો ઉપય અતિમ મોક્ષ સ્વરૂપ સન્મુખજો ઉપાય અતિમ મોક્ષ સ્વરૂપ સન્મોખજો સર્વદુખો નો ક્ષય ક્ષણ જો શ્રી મુખ જો સર નો ક્ષય ક્ષણ જો શ્રી મુખ જો સમ ભાવે શાંતિ તૃપ્તિ નિજ સુખ જો સમે શાંતિ તૃપ્તિ નિજ સુખજો ઓર મો ધારક જ્યોતિ સ્વરૂપ જો ધારક જડ જ્યોતિ સ્વરૂપ તરણ તારણ સિદ્ધ સ્વયં પ્રત્યક્ષજો તરણ તારણ સિદ્ધ સ્વયં પ્રત્યક્ષો અકર તા કીર્ત ચેતન ધામ જો અકર તા ચેતન ધામડા જો સહજ કવિત પદ આશિધિ નામ જો સહજ કવિત પદ આશીધીનામ જો અગો ત્રી ઝીલ જો સરસ્વતી સર અગો ત્રિ ઝીલ જો સરસ્વતી સર હે તું સમજો અર્થ તણો પરમ જો હે તું સમજો અર્થ તણો પરમાર્થ जो oh. तारणतारणसी <laughs> ધસ્વ પ્રત્યક્ષજો તારણસી ધ સ્વયં પ્રત્યક્ષજો સસ્પૃહનીસ્પૃહ નિશ્ચય શુદ્ધ વ્યવહારજ્યો સ સ્પૃહિસ્પૃહન નિશ્ચય શુદ્ધ વ્યવહારજો સક્રિય સક્રિય મૂળ માર્ગ જો સક્રિય મૂળ મારગવિતરાગજો જ્ઞાન ક્રિયા રથ સકામી જગનીષ કામજો જ્ઞાન ક્રિયા રત સકામી જગનીષ કામજો બંધુ પરમ સુખ જ્ઞાનાનંદ પ્રણામજો દુ પરમ શુક જ્ઞાન પ્રણામ જો વર દાદા કૃપા કરુણા ધારજો જો દાદા કૃપા કરુણા ધાર જોજો પ્રગટ કલકી અવતાર જો કલ્પાતીત પ્રગટ કલકી અવતાર જો તરણ સિદ્ધ સ્વયં પ્રત્યક્ષજો તરણ તારણ સિદ્ધ સ્વયં પ્રત્યક્ષજો જ્ઞાન ચરણ નીરજ લઈ સિર પે ચડાવજો જ્ઞાન ચોજે બેડા પાર થર્વાણ જો બેડા પાર થસે નિર્વાણ જો તરણ તારણ સિદ્ધ ધસ્વ પ્રત્યાજો તારણસી સ્વયં જય સચિદાન જય સચિદાનંદ જય સચિદાનંદ નમો વિતરાગાય નમો અરિયંતાણું નમો સિદ્ધાણ ય રીયાણ સવ સાઉ પંચ નકારોપાવી પડમ હવે મંગલમ ઓ નમો ભગવતે વાસુદેવાય નમ શિવાય જય સચિદાંદ્યા કે આપી સાહેબ અમારે ત્યાં સંભાળે છે ને હમ એ વિતરા શબ્દ બધું સમજે છે પણ એવું કઈ અક્ષર જ્ઞાન નથી એમને जमा बहु मोटा कहवा शिव, शिव, शिव, शिव, शिव, शिव, शिव मुनि साहेब पंजाब बाजू ृत्ति वाला आचार्य हमेशा एवं तो, तो संघन संचालन साधु समाज न साधविची समू संचालन यथार्थ ना करके सी अब अपना में तो ब दृष्टों बहुत सारा है बता दृष्टातों सारा है एट्ले साधुपट संसार संसार विमुख नहीं जगवाने जयरे संयोग भेगा बदा ये भगवान ना कर परंतु ભગવાન એવા અતિશયો લઈને આવ્યા હતા એટલે સંજોગો ભેગા થાય છે સંજોગો એમ ભેગા નથી થતા એટલે જ્ઞાન મળ્યા પછી આપણને બધાને કંઈ ને કંઈ પ્રકારની એવી સિદ્ધ શક્તિઓ ખુલ્લી થતી જ જાય છે બધાને થાય પરંતુ એ જ્ઞાન મળ્યા પછી દ્રષ્ટિ ખુલે છે અને એ ખુલેલી દ્રષ્ટિ સાથે पुता स्वभाव है जुआनो ए दृष्टि आखो ज्ञान प्रकाश ना उदय आता जाए आ काल में वीर शासन है महिर भगवान वीर शासन है वीर शासन में समय एट बो अनुकूल आयो अतरे आम तो जुआता आज विज्ञान जमाना में आप जीवन बधु जी छे छता विज्ञान स्वरूप धर्म એટલે કે વિતરાગોનું વિજ્ઞાન વિજ્ઞાન વિજ્ઞાન એટલે ગપું નહીં વિજ્ઞાન એટલે હકીકત ત્રિકાળ હકીકત છેલ્લું મહાવીર સ્વામીએ એટલી અદ્ભુત રીતે એનું વ્યક્ત કર્યું છે બધી રીતે બધી જ રીતે તે આજે દાદા ભગવાન ના નિમિત્ત પરમાત્મા પ્રકાશના નિમિત્ત પરમ નિમિત્તે કરીને આપણને બધાને પ્રાપ્ત કર્યું અને આપણને જેમને દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે બધાને આપણને નિમિત્ત ભાવમાં મૂકી દીધા સમી દીધા નિમિત્ત ભાવમાં નિમિત્ત ભાવમાં એટલે હવે હું કનુભે ના રહ્યું આ તું વ્યવહાર દ્રષ્ટિનો અનુભવી એટલે દ્રષ્ટિ ખુલી અને દ્રષ્ટિ ખોલવી જોઈએ ને આવરણો જવા જોઈએ ને दर्शन संयम एनी लागेला अने अने होई सिद्ध गती प्राप्त करे त्यारे, तेरे खोख छूटू त्या सुधी तो कर्म न परिणामों प्रभाव के मुक्ति पी बहु अत्यंत तरह आ काल जारी हजु वीर शासन चालू छे, अजु अडार, अडार, अडार, अडार अडार से बध हजू तो बहुत साढ़ेअार वर्ष हेमा अरे योगेशान स्वामी जी पधारो आचार्य साहब ना विनय तो करो આપણે મને તો આવ્યા આવી રીતે બેઠા તે જ એ કહેવાય મોટું બહુ નહીં તો એમને આપણે સ્થાન આપવું પડે નહીં યોગાનું યોગ છે યોગા નું યોગ બને છે પરંતુ બધા એને બનાવવા જાય છે એટલે બની જાય બધા આપણે બધાનો અનુભવ છે કોઈ કોઈ આમાંથી બાદ નથી રહ્યું જોજો બનાવવા જાય બની જાય <laughs> संजोग कुदरती रचना मानव जन्म थे गुणों विकास थे मनुष्य नत्व खीलतु जाए प्राथमिक भूमिका है मुक्ति मार्ग ये थाय से तारी ए, ए संजोगों भेगा थे जाए धीमे धीमे थाय से दादा भगवान પંચમકાળમાં વ્યવહાર સામાન્યપણે સંયમ સાને માટે લેવાનો આપણે તો કે બરાબર છે ઘણું થયું પછી બહુ આગળના એવી ભાવનાઓ થઈ હોય ત્યાર પછી ઉદયમાં આવે ઉદયમાં આવે એટલે સંયમ પરિણામ ઉદયમાં આવેલા હોય અંદરમાં તો પછી બહારમાં આગળ ભાવેલી ભાવનાઓ હોય તે દ્રવ્યએ કરીને ઉદયમાં આવે નહીં તો ઉદયમાં ના આવે એટલે બધા જ પ્રેમથી જ બધા એમને હા ભલે ભલે તમારો ભૂલશો નહીં થઈ જાય અને બધા માટે એ તો એ વખત આવવાનો જ કેવજ્ઞાન થતા પહેલા આવવું જ ઘટે ત્યાં સિવાય કેવજ્ઞાન ખુલ્લું ના થાય આ સિદ્ધાંત છે ત્રિકાળ સિદ્ધાંત છે એટલે આવા વ્યવહારમાં આપણે બધા બેઠા છીએ બધું છે પૂરેપૂરો વ્યવહાર છે બધા એને એમાં ઋષભદેવ દાદાના વખતમાં શું ભરતજી એ જ્યારે બધાને પાસે બધા પહોંચી ગયા દાદા પાસે ત્યારે એમને થયું કે મારે હવે હું ક્યાં ફર્યા કરું ભટક્યા કરું મને પણ મોક્ષ જોવે છે આમ કે ભાઈ બરાબર છે પણ તારા વ્યવહારમાં હજુ ઉદય જે આવ્યો છે ને એમાં હજુ મોક્ષ અત્યારે નથી મોક્ષ તો આ ભયમાં જ છે તારો પણ અત્યારે નથી એટલે આ ભાવનો તારો પાઠ ભજવવાનો ભજવી લેતું એ ચરમદેહનો પાઠ છે શું અને મહિર ભગવાને આપણા ચોથા આરામાં અને પાંચમા આરામાં શરૂઆત થવાની થોડી વાર તે વખતે જુઓ અને પહેલા આગળ ત્રીજા આરામાં શું કહ્યું એનું છેડો અને ચોથા આરાની શરૂઆત ત્યારે આવે ત્યાં આકાર મધ્યનો બહુ મોટો છે ચોથો આરો જ્યાં શ્રેષ્ઠ પુરુષો જન્મ લે છે ત્રેસઠ શ્રેષ્ઠ સલાકા પુરુષો કહેવાય છે પરંતુ આજે ભારતમાં જો આપણને અજ્ઞાન રહેના ઘનઘોર વાદરો એટલા બધા ફરી વ્યા છે પણ આજે બધા યુથ યુવાનને એ બધો વર્ગ છે ને તે બધું ફંફોરીને બધી વસ્તુઓ કાઢે છે બધી વસ્તુ સમજાયું ને आज आ मणसों लिखेला इतिहास अमेर जुए जीवन आखू मूल्य जुए समझे बदाज लागत पड़ा आजे दादा भगवान थकी जे ऋषभदेव भगवान कहलू भरत ने क्या तेरु छलू नाटक है भले इन्हें चरमदेह तो कहूं नहीं नाटक है चक्रवर्ती तमने उदयरा उदय में भगवान के आगर जुआ गया था? ना, ना, ना। एक ज्ञान है आने ज के ज्ञान कहवाई क्रिया मत न हो कम्प्लीट बदली गई होटे व्यवहारों काटो फरता फरत आदिना पशी थी ते आम थता आट् बद व्यवहारों काटो निश्चय तो निश्चय है केंद्र है निश्चय य तो है ज निश्चय व्यवहार फरता फरवां अपने व्यवहार ने निश्चय कर नाकियों काटा ने आम फर फर करे मूल निश्चय से तो पाछो काटो एमज रहा करे चे। चेतन चेतनज चेतन रहा करे चे। कोई प्रकार पूल नंग लगी शकें नहीं पुदगल कशु ना इतना आ कहू आदिनाथें समय परिप्रेक्ष्य में समझा आजना काल में दादा भगवान आ पांचमा आराम जैसे कड़ियुग कहवाय से एम अपन ने सौ ने आ समझे दादा बहुजा थी महाराज साहेब के आ पाट पर जाए विज्ञान स्वरूप तो आ वीर शासन बहुत सुंदर प्रकाश में आए पाठ पर जाइए प्रकाश में आई व्यवहार कोई नजोड़ित रहिए बदे पर एम अपना निमों बदा पड़वा पड़े व्रत व्रत निमों बदा ये करव पड़े पर यह तो एक एवं वस्तु थी? है कि जो व्यवहार व्यवहार हो ते व्यवहार में पूरा रही कहीं एम अपना व्यवहार आप चौटी नहीं पड़ता शू ए समय होने खरेखर आज हजु मार्ग चाले कारण कि वीर शासन है ये तो चालू आखो आ पांचमो आरोप पूरा तैंती चाल से परंतु धीमे धीमे धीमे पर अत्या बहु उत्तम है अत्यानो कार जो वीर वित्ञान प्रकाश में, में, में लायम ने आधीन एव सुधरमा स्वामी पाठ एना असल प्रकाश में असल स्वरूप તો આજે ઘણું કામ કરે વ્યવહાર તો બધું છે જ અને મહારાજ સાહેબ એ બધું કાર્ય ચાલે ચાલે છે કોઈ કરતું નથી પણ બન્યા કરે છે બન્યા જ કરે છે એ છે આજે પાલી હોતી વાંધો નથી હિન્દી અચ્છા નહી એ આયા હૈ ને હિન્દીમાં થોડા એ પ્રશ્ન આયે હિન્દીમાં લે તો નિકલ ગયા તો આપણામ હું જય સચ્ચિદાનંદ चलो एक छे बहुं बहुं छे आई एंजीनियर छोको छोड़ो घर हम्मा था, जो ते था।, ते था।, था बच्चा जो रेवा शरम ना लगे अपन <laughs> शरम लगे हकीकतेज है वितराग मार्ग अरे बदा धर्मों अपने भारत में बदाज कहें के, के लघुता नम्रता घना शब्दों में बदतपुतन रीते संस्कार संस्कार कोई दाड़ो ना जाए समझे मूड़ है ये सनातन मूल है एट न जाए बीजे बणु बधु लागे करें तरह बीजेपा सनातनता न जाए साहेब તારે તો અહીંયા એને જન્મે છે પછી ગમે તે ધર્મમાં હોય એટલે એને ખ્યાલ છે કે આ જન્મ આપણી આગળની ભૂલવાનું પરિણામ છે એવું તો નથી કહેવા માગતા અમે ભૂલવાનું કારણ કોઈને ખબર હોય પરંતુ એટલું જાણે છે કે આગળ એટલે સમસ્ત થાય બાળકને બધું આગળ થાય કે આપણું કરેલું ભોગવીએ છીએ અને જેવું થશે એવું ભોગવવું પડશે એટલે એવું બો એવું બીજ વાવો કે આગળ આવું અત્યારે ભોગવવાનું બહુ આકરું લાગે છે ए ना बीज पवाए बस एटनातन से आखो धर्म से आखो भारत ना यहाँ अरुण भाई ये पूछे पीछे उसके पीछे हिंदी लेते हैं हम इन्हें नीचे आपको प्रकाश चाहिए थ्री तीन चीजों पर बहुत बड़े शब्द है ये ये शास्त्र में आज सभी के धर्म में है सभी के धर्मो में जैन दर्शन और वेदान दर्शन जो बोल तो पहला है अभिनिवेश उसको समझना जो मांगता है अभिनिवेश ये सतत प्रक्रिया है मानव देहनी आ भूमि पर जन्मेला भारत भूमि पर मानवदेह सतत प्रक्रिया है ये प्रक्रिया में विकास करते करते चढ़ते पड़ते चढ़ा पड़ते चढ़ते आगे जाए तरह तमतेम ये अभिनवेश वृत्ति में धीमे धीमे शुद्धि आती जती जाए अभिनवेश हूँ छू गाढ़ अवघाठ स्वरूप आवी आवी अने अभी रीते थी जो मैं नहीं हूँ वो मैं हूँ वो मान्यता वाला जो जीवन का प्रकार है वो अवघाठ स्वरूप से होता है उसमें से होते गाढ़ होता है हल्का होता है और ऐसा वितरागों को सच्चे पुरुष मानते हैं इसी स्थिति में आ जाते हैं तब उनको वो इतना अच्छा हल्का हो जाता है अभिनिवेश हुँ? बहुत हल्का हो जाता है तो वहां उनसे अगर उसकी विचारधारा में वितरक मार्ग अपने अंदर से शरीर के प्रति शरीर के साथ होते होते फिर भी वो निष्पक्ष निष्पक्षपातीपना से अंदर से विचारधारा होती है निष्पक्षपाती विचारधारा ऐसी होनी चाहिए कि उसमें हेतु हो, होना चाहिए बिना हो तो मनुष्य का जीवन ही नहीं ये तो भारत में नहीं सारा विश्व में है ही हेतुपूर्ण होना ही है तो इसमें अभिनिवेश बोलते हैं तो वो एक आग्रह का प्रकार है अभिनवेश सतत गण में है जन्म से ही होता है उसको अभिनिवेश बोलते हैं और उसके साथ अधिष्ठान शब्द पूछा है उन्होंने अधिष्ठान तो उसमें वो अपना ही विश्व का अधिष्ठान कर लेता है अधिष्ठान तो मई और मेरा ये विश्व का अधिष्ठान है ही मई और मेरा समझी वो अभिनवेश और ये दोनों इतना संलग्न है नजीक नजदीक के एक है कारण एक है कार्य होता ही रहता है हमेशा और उसके पश्चात ये अधिकार आता है अधिकार क्यों कि कई कई जन्मों से एक नीचे से नीचे जीव का प्रकार से होके जहां व्यवहार है व्यवहार राशि है वहां से आते आते आते कितना आता है और चार इंद्रिय व्यक्त होती है वहां तक आता रहता है और पांचवी इंद्री आती है तो वो आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते संगनी पंचेंद्रिय होता है संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य और जो त्रियंश में से ऊपर आ गया तो असंगनी पंचेन्द्र में से आता है असंगनी पंचेंद्रिय से आता है असंगनी महीना मनुष्य की जैसे उसकी पाँच इंद्रिया हैं फिर भी उनकी संज्ञा संग्याओ, जीवन की है बहुत नि, निम्न प्रकार की निची प्रकार की उसमें ऊंचे होते हैं, सब होते हैं जैसा मनुष्य में प्रकार है वैसा वहां प्रकार है तो ये अधिकार मनुष्य खड़ा हो गया है नहीं तो ऐसा चलता था हु? हु? पीछे वो मनुष्य होता है तभी उसके हाथ में सत्ता आती है हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ बस ये जो बात है आदि मानव आदिनाथ भगवान के समय में आदिना आदि मानव थे वो पर प्रकार तो थे उनके, सभी प्रकार थे आदि मानव वहां से ऋषभदेव दादा ने जो मानवता वाले गुलों में विकसित हो सकते हैं उसको विकसाया बिना कुछ किए बिना कुछ किए खाली उनकी हाजिरी से क्या किया खाली उनकी हाजिरी से ही क्यों उनको देखते देखते सब होते गए उनको डर लगता था ये, है, ये है, वगैरह है तो डर निकलता गया उसका डर निकलता गया भई तो हमेशा शरीर के साथ होता ही है जो भई के संज्ञा के साथ शरीर जन्म पाता है वो तो होता है लेकिन ये डर भाई इतना हैरान नहीं करता जितना उसका परिणाम हैरान करते हैं भाई खुद हैरान करने वाला नहीं है वो तो देख में लेके आया है वो ज्ञानी पुरुष है कभी एकदम आवाज आ गया तो ऐसा कर सकते हैं उसका दृष्टान्त है माहिर भगवान जब वो निकाले गए थे लेकिन वो तो वितरकता से फिरते रहते थे लेकिन इतना वो लोही सब जम के इतना हो गया था थोड़ी बरू अंदर आगे का कब कब का परिणाम त्रिपुर नारायण का परिणाम अभी यहां आता है देखो कर्म की गति कर्म की गति और वहां कितना बड़ा क्या हुआ था और किस प्रकार से आया लेकिन वेदना तो हो नहीं वेदना कहाँ जाएगी शरीर है वो वेदना की मूर्ति है ना नहीं पुक पूरी वेदना की मूर्ति तो इसीलिए तो बताया कि केवल ज्ञान होने के पश्चात भी ये वेदना शरीर की वेदना की मूर्ति है वो तो उनका वो तो केवल ज्ञान में उनका केवल ज्ञान स्वरूप ही वेदन होता है लेकिन शरीर का नहीं होता हुआ लेकिन दोनों साथ साथ में होते ही है लेकिन बिल्कुल कम्प्लीट शुद्धता से है बहुत प्रकार है केवल ज्ञान का प्रकाश शरीर के अंदर शरीर के देह इतना कर देता है इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में ओ आज के बुद्धि शायरी ज़माने में समझ नहीं आएगी कि किसी को उसका विज्ञान है अगर विज्ञान समझा तो जरूर समझ सकते हैं जो समझने वाले हैं विचारक है कि तीर्थंकर भगवंतों का शरीर का छाया नहीं होता लेकिन देवों का शरीर ऐसा प्रकार का है कि उनका छाया तो नहीं होता जैसा मनुष्य का है कोई देख नहीं पाएगा देवलोग समझ पाएंगे हुँ? कोई नहीं देख पाएगा इसीलिए बताया बता जाता है कि छाया है क्यों क्यों बाकी के दो बाक, बाकी है इस चीज का और कुछ ये तो मनुष्यों की किसी कोई किसी में ना हो कोई वो तो ऐसे ही शास्त्र में ही आना होता है समझे लेकिन आज ये अधिकार सत्ता वापर खुद वापरने वाला हो जाता है जे शक्तियाँ प्राप्त हुई उसकी अभिनिवेश के कारण अधिष्ठान उसका पोता हो गया है खुद का और सत्ता हाथ में आ गई सत्ता हाथ में आ गई तो ये सत्ता ये अधिकार है समझ में आया दादाजी तो आप तो अभिनवेश से मुक्त है और अधिष्ठान आपका अभिमुक्ति का सिद्ध गति का होता जाता है ऐसा है न साहब हाँ? तो आपकी सत्ता आपको प्राप्त हो गई अरुण की सत्ता नहीं आपकी खुद की अन्य शक्तियां है आत्मा की वो वो शुद्धात्मा की सत्ता प्राप्त हो गई सत्ता किसको बोलते हैं कि जो खुद के वापर में नहीं आ सकती उसको मूल असल सत्ता बोलते हैं खुद के वापर में नहीं आ सकती खुद का स्वभाव ही उपयोगमय है था है और हमेशा है खुद का स्वभाव ये सत्ता आज ये जमाना में विज्ञान के अर्थों में अगर सही समझाया जाए मानव जगत में तो मनुष्य लोक, उनकी समझ से सोच से ये सुखी हो सकते हैं, है हुँ? सत्ता तो ये समझ गया भाई ला? ठीक है लो अभी ये लेगा अपना मेरे ख्याल से कहां से आया है सुनीता का है वो जोधपुर वाले सुनीता जी गाठवाणी पक्षी ली आपने तो उन्होंने भेजा है जय सच्चिदानंद दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो कनु दादाजी सुनीता का हृदय से चरण वन दादाजी कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम या भूल एकदम सामने ही होती है पर फिर भी हम उसे पकड़ नहीं सकते देख नहीं पाते और समझ भी नहीं पाते ऐसे दोषों और उनसे मुक्त होने का विज्ञान करता कर्म थियोरी कई आधार पर समझाओ समझाने की कृपा करे जिससे कारण भूलो बुल स्वरूप से समझाए और उसका सही प्रायश्चित हुए यह तो बड़ा अच्छा प्रश्न है करता कर मथियरी के बारे में पूछा है उन्होंने अर्थात जो करता है वो करता ही है हमेशा इसीलिए संसार को अनादि अनंत बताया अनादि अनंत बताया लेकिन ज्ञानी पुरुष की कृपा से वो कर्तापद से हम मुक्त होते हैं और हमेरा स्वभाव जो कर्ता स्वभाव नहीं है और ये सब अपेक्षा से है इस समझना ये सारा ब्रह्मांड वहाँ बिना शरीर आत्मा होता नहीं और बिना आत्मा शरीर होता नहीं त्रिकार सिद्धांत है इसी कारण ये अपेक्षा से बात होती है तो कर्ता अकर्ता की बात ये सभी को और जैन दर्शन में जैन समाज में सभी सभी सब सही विचारकों को बहुत उसमें आगे गए है। है, हैं आचार्यों के हैं सभी मार्ग पुष्ट गए हैं शास्त्रों कर, कहीं रचे गए हैं अच्छे अच्छे तो उसमें कर्ता कर्म थियोरी ये विदरागों के समय में ही खुली होती है वो ऋषभदेव भगवान से होकर माहिर भगवान के तक थी लेकिन उनकी हाजिरी से प्रत्यक्षता के से कारण थी और उनके कारण उनको निमित मिल ही जाते हैं और निमित के कारण वो उनकी नैमित्तिक सारा प्रकाश करता कर्म थियरी का निकल जाता है अर्थात पुद्गल और चेतन वो दोनों का सारा विज्ञान खुला हो जाता है हमेशा और आज एक पंचम काल में जो दादा भगवान अवतारों से अवतारों से अवतारों से मुख के लिए ही थे लेकिन आदिनाथ अभी बोलना तो ज्यादा लगेगा हमारा सब आपको लेकिन जानते हैं कि भरत चक्रवर्ती राजा महाराजा इतना युद्ध है सब और उसको ये दे दिया।, दिया भगवान ने ये क्या तो बाकी जब चले गए नहीं ये संसा नीचे हम साधु त्याग ले लेंगे तो उसको इच्छा थी कि नहीं तेरू को रहना पड़ेगा ये मानव समाज क्या करेगा हम्म तो मानव सेवाज अस्त हो जाता है तो उसके लिए सारा समाज को सही प्रकार से रखने के लिए एक चक्रवर्ती पद है उसमें स्पर्धा नहीं हो सकती ये पद बहुत बड़ा अच्छा है इतना बड़ा पद है स्पर्धा कभी भी नहीं होती तो वो समय ऐसा था कि स्पर्धात्मक समय नहीं था लेकिन मानव में तो था ऐसा नहीं था नहीं लेकिन उनके लिए जो सर्वोपरि होना है समाज को सही रखने के लिए वो उसमें स्पर्धा नहीं होती है इसीलिए जब चक्रवर्ती होते हैं तब अर्ध दोनों प्रकार के नहीं हो सकते समझे और जब चक्रवर्ती नहीं होते हैं तब ये दो पुरुष होते हैं रसका के वासुदेव और प्रति वासुदेव होते ही और वासुदेव अकेले नहीं होते हैं क्यों? कि वो सात्विक और वो के हैं कि जो तामसी जगत में लोगों को जीनी जीने ही नहीं देते ऐसी परिस्थिति आ जाती है उसका रक्षण के लिए आना पड़ता है उन्हें आना पड़ता है महीना उनका करता कर्म थियरी का ऐसा प्रकार था इसीलिए आना पड़ता है क्योंकि जगत स्पर्धा में पड़ा तो स्पर्धा में मुक्त कैसे हम होवे वो सब विद्या सिखाने के लिए सूर्य जी हमें तो इसी समझ में आता है भाई आपको क्या लगता है स्पर्धा पढ़िए तो उस वहां से स्पर्धा होती है वासुदेव प्रति वासुदेव लेकिन वासुदेव को पहला आ ही सकते नहीं कभी प्रत्येक वासुदेव पहला होता है <laughs> हमेशा वैर, बहर बोलते हैं न उसका स्वभाव ही ऐसा है ये दोनों का बिल्ली उंद ऐसा वो स्वभाव होता है हु? लेकिन बहुत ऊंचे पुरुष है सलाह पुरुष श्रेष्ठ पुरुष बोले जाते हैं वो क्योंकि बहुत अपनी अपनी મ પર તબી વાસુદેવ જન્મ લે લે ખુદ તો જન્મ લે પાંગે ઉન્મ લેના પડતા હૈ સ્પર્ધાવાળા જગત મે સબકા રક્ષણ કે લી કસકા રક્ષણ બળ બચ્ચો નિર્બળ ઉકે સબળ સ્થિતિ આત શક્તિ સ્થિતિ આત તો શક્તિ પ્રતિવાસિક શક્તિ કા સામના કરતી હૈ બિના સામના ક क्या और उसको उसका श्रेष्ठ उदाहरण है कृष्ण भगवान क्यों कि उन्होंने संकित पाया था अपने ही भ्राता से ज्येष्ठ भ्राता से निनाद भगवान और वहां आचार्य सब बते बोलो इसीलिए तो <laughs> तो एक कृष्ण भगवान आए सभी प्रकार के कर्ता कर्म थियरिया है ना तो मैं कर्मा का करता हूँ वो वो उसमें सारा जगत रचा हुआ है उसमें से मुक्ति पाना अति अति कठिन है लेकिन ऐसे श्रेष्ठ पुरुष जन्म आते हैं तो सभी को बोध दिशा मिल जाती है तभी उस समय उनका सबका जिसके ढंग से कल्याण होना हो जाता है सबको कल्याण अर्थात मुक्ति के मार्ग के प्रयाण કલ્યાણ શબ્દ તો બહુ પવિત્ર અહમ હૈ તો મુખ્ય હૈ કલ્યાણ તો શરીર કે પ્રાપ્ત ભાવમાં મન વચન ઓર કાયા ઓ તીન કી સારી ક્રિયાકારી શક્તિઓ કે સાથ સાથ મુક્તિ પો કલ્યાણ માર્ગ હૈ શરીર કે સાથ સાથ और उसमें व्यवहार बीच में नहीं आता ये दादा भगवान की देन 24 तीर्थंकर भगवंतों का एकत्र एक सारा कालचक्र का ज्ञान का अर्क उन्होंने खुला हो गया है और वो अर्क इतनी इतना खुला हो गया है कि केवल ज्ञान उनकी समझ में आ गया लेकिन પૂરે સમજ પૂરી નહીં હો પાયી પંચમ કાલ કે કારણ કેવલ સ્પર્શ કરવલ ગયે કેવિ જચા નહીં શરીર કો શરીર કે કારણો નહી શરીર કે કારણ તો જચા નહીં તો લેકિન એ શરીર ને પંચમ કાલ ક્યાં કરે એ વ્યવહારી એસા પંચમ કાલ કા વ્યવહાર તો तीन सौ साठ डिग्री से केवल ज्ञान होता है माहौर भगवान कोके पूरा व्यवहार हुआ साढ़ा बारह साल की तपस्या पूर्ण हुई और आखिर की उनकी भूल दिखाई दी और भूल दिखाई दी विदाई हो गई और केवल ज्ञान का प्रकाश खुला हुआ ये शरीर भूलों का भंडार है दोषों का भंडार है सभी में इसलिए એ વ્યવહાર વ્યવહાર તો રહેતા હજમ માર્ગ હૈ તો ભગવાનને એ પ્રસ્થાપિત ક્યા કે ગૌતમ સહ આ વે ગણધર્વ આવે વગેરે ઓ પ્રથમ આચાર્ય ચંદન મહારાજ અટલી કમ કમ ઉમર કે કઈ કમ વય કે ઉડી બડી ઉમેરવાળે ઉભુ લઘુત્તમ હો ગઈ બિલકુલ કે લે આઈ થઈ શરીર મેંથી શરીર મેં લે કે આઈ હતી तो उसको देखो ना उन्हें तो उन्होंने चतुर्विद संघ की स्थापना की क्योंकि संयम पर्याय अकेला होता ही नहीं व्यवहार के साथ ही होता है और संयम पर्याय संयमार्थी कौन है देह वाला है, है क्या नहीं साहब देह वाला है तो संसारियों कौन है देह वाले है तो जहां जहां देह है और देह वाले और इसके जीवन की स्थिति है वहां ये दो प्रकार बन जाते हैं और महा भगवान के समय में हुआ हुँ? आगे चलता रहता था आसानी से चलता रहता था हुँ? दूसरे तीर्थंकर भगवान से अजित भगवान से होके पार्शवनाथ भगवान तक चलता ही रहता था लेकिन ये सर्वप्रथम और आखिर में ये सब जरूर था ऋषभ देव दादा के वक़्त माहिर भगवान के समय चतुर्विद संघ संघ मनना पवित्र शब्द बताया बहुत पवित्र, सदमार्गियों सद का एक मेरावड़ा है और वो मेरावड़ा में संयमार्थियों संसारियों को मार्गदर्शन देते रहते हैं ऐसा एक मेरावड़ा है दोनों का चलते रहता है और ये તબસે ચલા આસલ સુધરમા સ્વામી કી પાઠ બોલતે હૈ સુધરમા સ્વામી કે સુદરમા સ્વામી પશ્ચાત ગૌતમ સ્વામી પીછે ભી ઉયુ લંબા થાય લંબા થાય સુધરમા સ્વામી હ તોરમા સ્વામી કે પાઠ બોલતે હૈ ગૌતમ સ્વામી કે પીછે એ સુધરમા સ્વામી કે પાઠ એ સબ પાઠ પરંપરા સાધુ સંતો કે આ ગઈ સંસાર ભાર્ગ ચલા ઉ પશ્ચાત જો માહિર ભગવાન કી વાણી વચન થઈ ઉસિદ્ધ સભી આએ તો ગૌતમ સ્વામી ગણધર્વને કુછ નહીં ક્યા વો તો જ્ઞાન અવધારણ હોતા રહેતા હતા તારણ નિકલ જતા હતા માનવ જીવન કે લીધે મનુષ્ય જીવન કે લી માર્ગદર્શન મિલે કારણ તો જહા તક રહતા ગયા ऐसा लेकिन उनकी असल वाणी है आज बहुत कम है तो बाकी आई समर्थ आचार्यों हुए उनके उनसे यही वाणी और सिद्धांत सभी तरह से पीछे की सारी जन समाज को काम में आवे ऐसे शास्त्र बनते गए इसीलिए उसको तो भगवान की वाणी प्रत्यक्ष थी लेकिन वाणी न होते हुए वही सिद्धांत को सही ढंग से रखने के लिए जो शास्त्र रचे उसको अंग बाह्य ऐसा शास्त्र कहते हैं शास्त्रों और जो असल उनकी वाणी थी तब उसको अंग शास्त्रो बारोलते है शास्त्रों जैन जैन दर्शन में वैसे वेदांत में भी है वेदांत में भी है चार वेद है और सभी धर्म में है बाकी के धर्म है तो आप ब्रांच बोलते है इस ढंग से होते हैं बाकी मूल एक ही है सनातन तो ये सुनीता जी पूछते हैं आप भूल के बारे में तो जब से मानव को मनुष्य को अपनी भूल गलती दिखाई देती है सारा व्यवहार में वो द्वंद्व स्वभाव वाला व्यवहार है फिर भी वो व्यवहार ऐसा है और हम हमारे अंदर ये पंचम काल के जो कर्म की મૂર્તિ બની હૈમે ભૂલ હૈ ભૂલ કા સ્વીકાર નહીં કરના દેતા ઐસી એક કર્મ કી મૂર્તિ રચી ગઈ હૈસે તો કે હમશે ખુદ હાલુમ નહી હમ લગતા ફરસા બચન બોલતા વગેરે એ તો કઈ होता है ही नहीं और बनता है ही नहीं बोल क्या होता है, है, होता है। तो वो था लेकिन आज का नहीं है इसीलिए जब था वो आप अलग थे और आज है वो अलग है इसीलिए सब समस्या उ बहुत, बहुत कठिन समस्या इसलिए मानव समाज हमेशा अंधेरे में प्रकाश समझ के चलता ही रहता है खुली आंखों से हम्म ઓર ખુલ્લી આંખો ભૂલ હોતી હૈ ફી માનતા માન્યતામાં નહીં આ સકતી તબી આવરણ કમ હોતે તબુમ પડતા ભૂલ હવે દાદા ભગવાનને સબકો વિજ્ઞાન દ્રષ્ટિ દે દીએ બહુ મારા સા બળી અચ્છી વો વિતરાગ દીક્ષા મૂર્તિ હૈ મહેર ભગવાન કે સમય તો ખાસ ગંધરો કો દ્રષ્ટિસે શબ્દ થરૂર શબ્દ દીક્ષાથી સ્પર્શ દીક્ષા નહી નદી લે સબે ઓ બતા કે મેં કેવલ શાશ્વત શુદ્ધાત્મા હું ઓર મેણ કોણ હૈ જ્ઞાન દર્શન આદિ અનંત લક્ષણ હૈર મે ક્યાં સબ મુજે સમજ નહીતા ક્યા ભૂલ દિખાઈ નદી કુને ક્યા હૈ तो बाहर बाहर बाह्य भाव अर्थात पर भाव ये उनका लक्षण क्या है तो संयोग संयोजन, संयोजन हो गया आगे तो उसको विसर्जन होना ही है उनका लक्षण है लेकिन उस समय तो सब समझ जाते थे लेकिन संयोजन वाला लक्षण है उनका परभावा લક્ષણ વાત સંયોગો સે મે અનાદિ દુખો કંપરા પાતા આયા તો મે ભૂલ ભી નહી દિખાઈ દેતી મુજે એ ભૂલ દિખાઈ નહીતી હમેશા દુસર કુલ દિખાતી હૈ મુ હકીકત મે હોતી અંદર બિલકુલ સબ બનતા હે રાજદ્દેશ બોલતે કશાયોસાર હમ પત્તા દુઃખ પર લેકિન ખ્યાલ નહીં મેરે દુ પાછે મુ ગયા આજ સિ કે મુજબ ખુદ કોઈ બોધ કે સાજે લેક બોધ લાવે કાં છે એ પ્રકાશ હોના ચેત વ્યવહાર એના ચીયા આગેના દુખ પાયા ફર ભી इसीलिए आज समझ में आ गया तो ये मनुष्यत्व गुण खिला और ऐसा गया संयोग आया संयम पर संयम संयम पर्याय प्राप्त था व्यवहारिक को वो आया देखो चंदन माला को कितना आया वो देही थी कितना, आ आ आ। कितना कम भाई में हुँ? तो ये संयोग उसको आया था लेकिन व्यवहार में सौसार्य को भी आता है उसको तो वहां ऐसे बहुत जूझ होते हैं जूझ होते हैं बहुत जिसको ए सम्यक प्रकार से व्यवहार कुछ हमें जी सके ऐसी प्रकाश अंदर खुली होती है अंधेरे में उसको व्यवहार संकित बोलते हैं व्यवहार संकित है? और वहाँ मोह तो होता ही है लेकिन सम्यकत्व मोहनी कहते हैं उसको सम्यक तत्व हम समझ गए सच्चा मार्ग मिला ये था लेकिन अभी मोह है मोह है कौन सा मोह तो आगे हो गया था वो आज निकल रहा है वो उसको ही चारित्र मोह बोलते हैं क्या चारित्र मोह उसको बोलते हैं चारित्र मोह नहीं है लेकिन संयम मार्ग में ए, आज के काल में जो संयम पर्याय में बोलते हैं તો સંસાર્યો કો બોલના પડતા વ્યવહાર્યો કો સાવકો વગેરે કો સાવિકાઓ કો ચારિત્રમો હૈ હકીકત મેં ચારિત્રમો અલગ ચીજ હૈ જો ભગવાનને બતાઈ હૈશ શંકર ભગવંતોને બતાઈ હૈ પશ્ચાત સમર્થ આચાર્યો વગેરે બધે કહી કહી બળી અચ્છી ઢંગે બતાઈ હૈકિન એ માર્ગ છે જૈસા ભગવાન કે સમય માર્ગ ચાલતા થ कौन सा मार्ग कि मेरा हेतु क्या है मेरा ध्येय क्या है आगे तो मेरा ध्यय मुक्ति पाना है और केवल केवल मुक्ति पाना है केवल तो ये ध्यय है इसे जीता रहता है हम तो केवल मुक्ति क्या कि मैं आत्मा हूँ वो आत्मास्वरूप हो जाऊँ यही मेरा ध्यय है और कुछ नहीं तो उसमें मारे भगवान के समय में मन वचन काया में कर्ता कर्म थियोरी में और ભૂલ હે દિખા દે તો મે ભૂલ કા હેસ નિપટારા હો જાય આસ્તે આસ્તે એ માર્ગ થા તો ક્રિયા માર્ગ થ્રિયા માર્ગ લેકન સંયમ સંયમ કે પ્રકાર છે સંસાર્યો કે પ્રકાર છે એસી લીએ તો બતા મહત ઔર બાર અણુવ્રત બોલતે બાર હૈ એ બતા पांच महात लेकिन महाव्रत उसमें व्रत शब्द आता है व्रत शब्द उसी को ही बोलते हैं कि जब अंदर से हमारी ऐसा चलता हुआ मार्ग में आए हुए हम संयमार उनको ए कषायों वाली भूल हमें होती रहती है वो समझ में आनी वो संयम मार्ग बड़ा महेश भगवान का समय का है वो आज હો સકતે લેકિ કોઈ જૂજ હૈ જૂજ હૈ જૂજ હૈત્તિ સિંહ વૃત્તિ હોતી હૈ ગેટ ક્યાં બોલતે હિન્દી મે બોલતે ને એસી વૃત્તિ નહીં હોતી સિંહ કા બચ્ચા સિંહ હોતા હૈ સિંહ બે ના કિસી કો ડરના નહી એ વૃત્તિ બોલતે हुँ? और उसका मतलब यह नहीं कि सबसे डर के चल रहना लेकिन डराना नहीं तो डर दर, डरेगा भी नहीं ऐसी सब तैयारी होती जाती है तब ये वीर वीर का मार्ग आज काल में भी अभी वीर का मायूर भगवान का सारा विज्ञान को प्रकाश में ला सकते हैं है, है, जरूर है तो शिव मुनि आचार्य साहब कई साल पर आगे मिले थे उनके थाने के साथ सब आज उनकी रुत्ती ऐसी है बोलो है अमरा भावचंद्र जी साहब है लेकिन संग है उनके इच्छा तो बहुत है संग है इसीलिए लेकिन संग है चलना पड़ता है लेकिन ये बात उनको आई आ गई और उसमें है अंदर तो ये सही प्रकाश दे सकते हैं, बोलते हैं लेकिन सबको संयम मार्ग में बोलने से दादा भगवान आता है ना शब्द कठिन लगता है बोलने में તો સબ કસી લે ક્યુકી દરેકાન્ય પ્રકાર અલગ અલગ હોકીકત મેલ કા ચક્કર ઉલ્ટા હો ગયા હૈ સમજમાં નહી આતાીસી કો બાકી હમણાં શાસ્ત્રોમાં તો હૈ હમ હમ તો દાદા किसी पौत्र का बाप नहीं बनता समझ लेना छोटे में समझ लेना आप कभी भी नहीं उसको दादा बोलते तो व्यवहार में उसको सम्मान करते हैं हम तो <laughs> वो बोले दादा जी, आप मेरे दादा है ना हाँ ते तेरा आए है ना तू तेरे बाप के पास जा <laughs> वो बोले कैसे <खाए> <laughs> था होना ही चाहिए और ऋषभ दादा थे तब यही एक ही थे और ए, वो तो दादा ही थे सब कुछ थे लेकिन कुछ नहीं थे और जो थे थे बिल्कुल हकीकत में और इसीलिए देखो वो शुरुआत है मानव जीवन की तो भूल ये भूल बहुत है जैसी भूल समझ में आती है तब उनको समझना कि उनकी मुक्ति माँ की यात्रा सही ढंग से आगे चली गई एक काल में भी जो सारा समाज है मेरा और जैन समाज है વેદાંત સમજ સભી હો ગલતી આપની એ મુશ્કેલ બહુ મુશ્કેલ દાદા ભગવાનને બહુ પ્રકાશમાં કહી કઈ પ્રકાર સે લાએ હૈ સ્વામીજી યોગેશરણ સ્વામીજી ઢૂંઢતે નિકાલતે નિકાલતે બહુ કુદ નિકાલતે સબકો અક્રમ વિજ્ઞાન શખા માસિક કતની સાલસે હૈ કતની સાર તીસ ચાલીસ ચાલીસ કે ઉપર ટુ એટી ટુ અચ્છા ઓકે ઓકે અરે ચોતીસ પચીસ સાર હો ચોતીસ છે ચોતીસ સાર ચલતા હૈ માસિક અભી હિન્દી મેુ હૈ થોડા થોડા લેકિન ગુજરાતીમાં થા ઉમે અભી આગે કે હૈી બહુ જ નિકાલતે હૈકો ક્યા કે મેધુ તો સાધુ વો તો સબકે સાથ નહી અકેલા તો અકેલા લેકિ કામ બહુ કરતા દાદા ભગવાનને એ હે સબ આજીવન બ્રહ્મચારી હૈકો કે દાદાને બતાના આજ કે જમાને કૌનસા આપના સં્યાસીનુ પીલુ કૌનસા રંગ ક્યાં બોલતા ભગવા ભગવા રંગ સફેદ રંગ એસ ઢંગ જ સમજે જ એ ધર્મ કા હૈસા મુસ્લિમ મુસ્લિમ હોતા લીલા કુછ ભી હો પ્રકાર હો ક્રિશ્ચન હોતા હોય બૌદ્ધ બૌદ્ધમાં પ્રકાર હ્વેત હૈ શ્વેત હોતા દાદા ભગવાન તો આપ સબકે સાથ ઘૂમે એસમ પરમાં પ્રયાસ તો નહીં રહે પાંગે આપ <laughs> और आपको ऐसा उसमें मैं रखा ही नहीं आपको अंदर केंद्र में से ही हम सब सारा व्यवहार से मुक्त करवाए हैं और आपका शरीर रहा बाकी पूरा समझा देते हैं वो और वो वेद ज्ञान से उनका सारा विज्ञान स्वरूप आत्मा है उसका खुला कर देते हैं और वेद ज्ञान होता जाता है उसके पश्चात उसको बाकी का ये जो शरीर है प्राप्त भव का उसका व्यवहार में से कैसा निकला निकल आ जो मह भगवान के समय में था गौतम स्वामी सभी गणधरो और जो भी थे थे समझे न ऐसा होता जाता है तो सुनीता जी आपने पूछा बुल, बुल के बारे में तो आज साथ में आपका शुभ न शुभ नाम आर्य हंस मुनि महाराज साहेब आए हैं योगानु योग કલ કેલનપુરી પર આયે થો ફોન આયા બનંદર મહત્મા એ ભૂલકા એક પ્રશ્ન કે કારણ એના નિકલ ગયા હવે માફ કરના સુતાજી હૂસરા પ્રશ્ન હૈ દાદાજી પ્રાય કરે હેતુ પ્રાર્થના જ્ઞાની ઓર જ્ઞાની विज्ञान और विज्ञानी वितराग विज्ञान और वितराग मार्ग मनुष्य और मनुष्यत्व उसके प्रति जो कोई बुलचूक दोष विराधना व गुना जाने अजाने थे हो जाने अनजाने में हुए होंगे करे होंगे कराए होगे अनुमोदित होते होंगे तो तो सर्व दोषों ने की मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ तो बरोबर है आपका सब आ गया सुनीता जी हाँ તો હા બોલો એક પ્રશ્ન પૂછને કભી હોતા નહીં આજ હુ કુક અક્રમ વિજ્ઞાન નયા જો અક્રમ વિજ્ઞાન કા મેં આયા ના અંક વો દેખા મેં મોટી કઈ બાર આપે માલા દેતે હૈ બોલતે દાદાની પાસે વિધિ કરાવીને આપો તો એટલે પ્રશ્ન થયો કે વિધિ શું છે તમે શું કરો છો ને એનો શું ફાયદો છે हमेशा जोया करू पर मने खबर न पड़े विधि और उसके हिसाब से विधान शब्द उस तो है शरीर के साथ शरीर खुद ही विज्ञान है क्यों कि आत्मा मूल विज्ञान से आत्मा है अगर आत्मा मूल विज्ञान स्वरूप से न होता શરીર વિજ્ઞાન સ્વરૂપા સમજમાં નહી આતા હોય લંબી પ્રક્રિયા અવતારો અવતારો નિકલ જુછા વિધિ હૈ તો ક્યાં કર દેખતી હૈ ત્યા જીવવા બિનાસી કો પૂછે હલતી હૈ હલતી હૈ પૂછે હલે તો વાંધા નહી હોય પુછતા નહીં ફર હલ જતી હે ઓ તો બનતા ન गुरु जी तो शिष्य की खाजी करेंगे न <laughs> <laughs> विज्ञान थी विज्ञान विज्ञान विज्ञान स्वरूप लेकिन तो तो कोई नहीं नहीं किसी को मालूम तो तो शरीर इस एवक, ढंग से रहा है और अंदर भगवान जो खुले हुए है तो वो भगवान की कृपा उतरे इस ढंग से व्यवहार से द्रव्य फूल हो माला हो दे देते उसको ले भाई ले तू रख ऐसे तो बहुत चीज़ मिलती है हमें मंदिर में जाता है देरासर में सब मिल जाता है लेकिन ये प्रत्यक्ष मिलती है आपको क्या हमें फूल फूल मिलता है ऐसा ऐसा करके हमें उसकी दो आँखों से ऐसा करके उसको सर पर रख देते हैं ऐसा विधि है विधि वो अंदर हाजिरी है ना भगवान की वो भगवान खुले हुए उसकी कृपा कृपा तो ऐसी समझ में नहीं आएगी किसी को कृपा क्या चीज है वो समझ में आना मुश्किल है लेकिन आज दादा भगवान है आज उनके जो देह में ज्ञान पाया वो खुला हो गया कम्प्लीट केवल ज्ञान स्वरूप न रहते हुए बल केवल ज्ञान का स्पर्श होते ही केवल दर्शन स्वरूप से सभी में ल, में काम में आए ऐसे दादा भगवान वो व्यवहार में ए एम पटेल था नाम तो एम पटेल देते तो नहीं रहे आज उन्हें पच्चीस छब्बीस साल हो गए करीब हो गए लेकिन माहिर भगवान इतने साल के आगे हो तो दो हजार छह के जो हो, हो गए फिर भी उनकी आज शासन चलती है वीर शासन शासन किसको बोलते हैं कि वो शासन मानव अधिकार के साथ वाला मानव है अधिकार सत्ता सा, साथ वाला वो समझे जीवन को कि ये मानव जीवन क्या है उसका विज्ञान क्या है वो तो बहुत बड़ा विज्ञान है छोटा नहीं है तो उसके वो समझने के कारण उसको अंदर है वो समझ में आवे उसको तो जो जैन नहीं है उसको भी समझ में आए वो जो विचारक लोग है सब तो आज तो आता है सबको तो उसी कारण ये आज दादा भगवान की सुहास शासनाधिकारी की यश कर्म का प्रकार है क्या बताया <laughs> शासन अधिकारी का यशनाम कर्म की प्रभाव है वो ही कृपा है लेकिन आज देह न रहा उसके कारण वो प्रत्यक्ष नहीं है तो ऐसा प्रत्यक्ष जिसमें जिसमें जितनी ऐसी कृपा का दिव्य वहन होता जाता रहता है उससे होती है और जहां पूरी हो गई है तो वही दादा भगवान की यश कर्म की कृपा की वहन परोक्ष थी अचप्रत्यक्ष जो दे, देह में ये दादा भगवान उनका स्वरूप से खुल्ले हो गए हैं वो देख के मार, मार्फत होती रहती है वो प्रत्यक्षता से होती है ये विधि का विधान है सब <laughs> समझे न हमें बोलना नहीं कुछ नहीं है बोलने तो कोई समझ में आना इतना आसान नहीं है वो, आसान नहीं है लेकिन दादा भगवान का जो स्वरूप है वो आ ये है अर्यन भगवान जो स्वरूप है अत्यंत निकट दोनों एक ज्ञानी है ये केवल ज्ञानी है केवल नहीं बोला जाता उन्हें इसीलिए ज्ञानी बताया इसीलिए ज्ञानी पद जो है वो आचार्य से ऊपर है और अरे से नीचे है इसलिए पाँच नौकार मंत्र में नहीं आ सकता वो क्योंकि ऐसे ज्ञानी होना संभव बहुत बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है और ऐसा चॉइस तीर्थंकर भगवंतों का, का समग्र काल स्वरूप अर्क स्वरूप से ऐसा खुला होना और साधे द्वेश में सादे वेश में इतनी शक्तियां हैं वो करने की शक्तियां थोड़ी रह गई थी वो व्यवहार एक प्रकार का समझे न करने की कौन सी तो कल्याण कर कल्याण करने की चीज नहीं है फिर भी उनके उदय में तो आई अगर उदय में आवे नहीं तो परिणाम नहीं होता खुद का कल्याण होता नहीं और दूसरों का कल्याण वापस पूरी सत्ता से नहीं आती ऐसा <laughs> है जोगी सदन जी पूरी सतह नहीं आ पाते वो समझे न इसीलिए ज्ञानी पुरुष पद का पद बहुत महत्व का है और ये मार्ग में हमेरे करता मार्ग में व्यवहार को शुद्धि करते करते अहंकार को शुद्धि करते करते आगे बढ़ना है कषायो मंद होते जाते जावे ऐसे ऐसे उसमें भी ये पद है ज्ञानी का लेकिन आचार्य को बोले जाता है आचार्य को वो व्यवहार से है क्या वो व्यवहार से है निश्चय स्वर उप ज्ञानी विवाह का शरीर साथ होते हुए होना बहुत मुश्किल है और वह वह भी ये संयम असंयम पर्याय में ये आज ये ये काल बताया इस सबसे अच्छा काल शास्त्रों में भी कहा गया है शांतिनाथ भगवान के समय से इस कई कई उल्लेख है हुँ? और आज अभी श्रीमदराचर्य के समय में भट्टार ज्ञानी जी हुए તત્વજ્ઞાન તરંગ જે પુસ્તક હૈમે થોડા ઉલ્લેખ લીયાત્રા હોને લીયા તો એ અસંયત પૂજા કા કાલ હૈ આજ અર્થાત વીર વીર શાસન કી જો પૂજા ઓર કી સારી જ્ઞાન કી પ્રભાવના પ્રસારિત હો પ્રભાવનામ તો એ પ્રભાવના સમજતે દ્રવ્ય કી લેકન એ જ્ઞાન પ્રભાવના હૈ ક્યા પ્રકાશ પ્રભાવના હૈ અસલ તો હૈકિન શરીર સાથા કહા જાતા હમેશા જૈન સમજમાં આજ પુણ્ય કા માર્ગ રહે સમજ કા હૈ સભી સંયમ પર્યાય યા શ્રાવ શ્રાવિક દોન કો કે આજ પુણ્ય પાપ ન હો કમ હો ઉપાર્જન હો જી કે કારણ મુક્તિ માર્ગ આગે હે સહી ઢંગે ચલતા રહે ભગવાન કા વિજ્ઞાન કા માર્ગ તો એ पुण्य और पाप दोनों से मुक्त है वही सही संयमी है वही संयमी है और वही सही साधु है सही अर्थ में लेकिन ये पाँच नमस्कार बोले गए तो उनके प्रकाश से थे वहां नहीं थे और श्रावक श्राविकों में भी थे थो, थोड़े थोड़े थे कहीं कि दृष्टान्त अच्छे अच्छे हैं तो विधि विधान तो बहुत बड़ी चीज है व्यवहार में सभी जगह विधि तो आती है हमें कुछ विधि पूर्वक नहीं बना तो वो नहीं जानती है सर रसोई बना की पूरी विधि हम कहा जानते हैं दादाजी रूपा समझ में नहीं आती है मगर अनुभव में आती है वो तो आती है जो अभी बम्बई से सरयूबेन सूरत आए तब नक्की किया था निश्चय किया था कि दादा का सत्संग शुरू हो तब उसके पहले पहुँचना है और कैसे पहुँचे वो नहीं मालूम नहीं था नहीं <laughs> उनकी प्रत्यक्ष अनुभव है फिर उसी ये लगा कि दादा की कृपा महाराज साहब क्या हुआ कि हमें मालूम नहीं था कि सनि रई कीर्तन भक्ति है लेकिन हमें हमें अंदर हुआ कि अभी थोड़ा परदेश जाना होगा और सूरत तो गए नहीं बहुत बताया एक चार पाँच दिन आके रहेंगे कर सत्संग करेंगे तो एकदम अंदर आया तो बोला भाई टिकट टिक कुछ व्यवस्था करो जो जा, निकल जाते हैं तो शाम को निकल गए रहे वहाँ और दूसरे दिन कीर्तन भक्ति थी क्या दूसरे सेटरडे सनडे थर्डे एक दिन के पश्चात एक दिन के पश्चात तो हमें दो दिन रहना हुआ और एक कीर्तन बोलते हैं वो कीर्तन भक्ति बोलते हैं उसको कीर्तन और स्वरूप कीर्तन ही होता है उसमें स्वरूप कीर्तन तो दादा भगवान के असीम जय जयकार हो ऐसी उसकी सतत कीर्तन भक्ति 24 घंटे चलती रहती है शनिवार को सुबह चलती है रविवार को सुबह बंद हो जाती है ऐसा सब पुरुष अखंड चलती है और आज कितना मेरे ख्याल से बत्तीस चौंतीस साल हो गए होंगे उसको नहीं बत्तीस साल तो होएंगे એને કન્ટીન્યુ યલતી પરદેશમાં ચલતી અમેરિકામાં એ સબાં કે સંગપત્તિ હૈલ પરદેશ કે સબકે તો વો હજાર માઇલ દૂર હૈ માલુ હો તો જો આનેવા શુક્રવા રાત કો નિકલ જ અંતર કાટકે સારી રાત કર લાગુ હો જાતે શનિ રવિ ઓર રવિવાર કોઈ प्रसाद लेके निकलते हैं तो रात को वहाँ चले जाते हैं और सुबह काम में लग जाते हैं आज कितने लोग चलते हैं आज नहीं तो अमेरिका में तो दो चार पाँच इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है तो यहां इतने सब इकट्ठे होते हैं गुरु हो होती है वहाँ पाँच सौ सात सौ इकट्ठे होते शक्य नहीं है सारा साल में सभी रजा इकट्ठी करके एक साथ सात दिन ऐसे निकाल देते हैं कि इसी समय और कुछ नहीं तो ગાડી લેકે નિકલે ટિકટ મીલી નહી તો ગાડી ચાલો ગાડી લે કે ટ્રેન કી ટિકોડ છોડ પર માલુમી એસા ગયા હતા શનિ સોમવાર સત્સંગ નહી હોઈ કે હમ આયે સમજો એસા હો ગયા ઇ लेकिन आप आए और वहां के सब महात्माओं ने हमें प्रेम से बिना विदाई दिए विदाई दी वैसे तो देने वाले नहीं हैं वो लोग पर हम भी ऐसे हैं कि बिना निकले निकल जाते हैं <laughs> क्या करें <laughs> तो आगे न हुआ तो बोला भी चालू रखो सर ये दो सोमवार और गुरुवार सुबह एक एक घंटा नौ से दस करते हैं तो अभी दस पांच हो गई है टाइम हो गया है और दिरुबाई का एक प्रश्न थोड़ा ले लें साहब छोटा सा है प्रश्न क्या है बता दो समय लेगा अच्छा है उन्होंने पूछा है कि अक्रम विज्ञान को लक्ष्य में रखते हुए नीचे वाले शब्द है પ્રકાશ દે પરિગ્રહ અપરિગ્રહિત અપરિગ્રહિત દશા બહુ બરાબર પૂજ્ય દાદાજી નો સત્સંગ ગુરુવારે હોળી ના દિવસે સવારના નવ થી દસ આજ જગ્યા રહેશે બુધવાર નો બહેનો નો રેગ્યુલર સત્સંગ રંજનબેન મહેન્દ્રભાઈ પટેલ ઓગણીસ જલપરી સોસાયટી સિટીઝન ની પાસે ગુરુવારની રેગ્યુલર સ્વરૂપ કીર્તન ભક્તિ સાનના બાબુકાના હોલમાં અને ધૂળેટી નિમિત્તે છ તારીખે આપતો પુત્ર પરિવાર તરફથી કીર્તન ભક્તિ અને સત્સંગ સાનના ચારથી છ બાર એ સેવાગ્રામ સોસાયટી ગેલાણી પેટ્રોલ પંપની સામે નિઝામપુરા ખાતે રાખવામાં આવ્યો છે આજના પ્રસાદીના નિમંત્રકો છે લ્યુસીબેન રશ્મિબેન ભરતભાઈ ભટ ભાવનાબેન ધનંજયભાઈ ભટ અને ભુપેન્દ્રભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ માળી આમની તરફથી પ્રસાદીનું આયોજન કર્યું છે જય સચ્ચિદાનંદ ના ના ભગવાન ના સીમ જય જયકાર હો ના ના ભગવાન ના સીમ જય જયકાર દા ભગવા ના સિમ જય જયકાર હો દાદા ભગવા સિમ જય જયકાર હો હો દાદા ભગવાન ના સિંહ જય જયકાર હો દા ભગવા હો દાદા ભગવાન ના સિંહ જય જયકાર હો દા ભગવા યકાર હો નમો અરિયંતાણ નમો સિદ્ધાણ નમો વાય રિયામોણમ નમો લુ સવ સાવણમ એસો પંચન મુક્કારો સવપાવપણા મંગલાણ સવસિંહ પડમ હવે મંગલમ ઓ નમો ભગવતે વાસુદેવાય નમ શિવાય જય સચિદાનંદ हे अंतर्यामी दादा भगवान परमात्मा, परमात्मा आप विक स्वरूप से सभी, में है। सभी जीवों में विराजमान है आज के पंचम काल में वैसे हमेरे में भी विराजिल है आपका वितराक स्वरूप वो ही મેરા સ્વરૂપ હૈ મેદ્ધ આત્મા હૈ હે શુદ્ધ આત્મા ભગવાન હમ આપકો અભેદ ભાવ સે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરતે હૈ અજ્ઞાનતા ભૂલે કી હૈ સભી ભૂલો કો આપે હૈ ખુબ પછતાવા કરે હૈ ક્ષમા યાચના માંગ હે પ્રભુ હવે ક્ષમા કરો ક્ષમા કરો ક્ષમા કરો ફે હમ વૈસી ભૂલ ન કરે ઐપે શક્તિ પ્રદાન કરો હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન આપી કૃપા કરો जिससे जिस हमें भेदभाव छुट जाए, जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त, प्राप्त हो हम आपके अंदर अभेद स्वरूप स्वरूप से, तन्मयाकार रहे, से तन्मयाकार, रहे तन्मयाकार रहे और वही हमेरी जय सच्चिदानंद स्वरूप की अंतर की स्थिति है जय सच्चिदानंद સતચિત આનંદ દગવાિ જય જયકાર હો દા હો ઓ દા ભગવા ના સિંહ જય જયકાર હો દા જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાન ના સિંહ જય જયકાર